ईशावासी उपनिषद सदगुरु ओशो के अमृत प्रवचन एवं ध्यान प्रेम ट्रैक छेन आत्मज्ञानी और आत्महता असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता वृताेत्याभि गि ये के चात्महनो जना वे असुर संबंधी लोग आत्मा के आदर्शन रूप अज्ञान से अच्छा देते हैं जो कोई भी आत्मा का हनन करने वाले लोग हैं वे मरने के अनंतर उन्हें प्राप्त होते हैं मनुष्यों के दो विभाजन करते हैं एक तो वे लोग जो आत्मा का हनन करने वाले अपनी ही आत्मा के हंता हैं, सुसाइडल है और एक वे लोग जो अपनी ही आत्मा के विज्ञाता है। जानने वाले आत्मज्ञानी और आत्महता ध्यान रहे आत्महत्या शब्द का हम प्रयोग करते हैं लेकिन ठीक अर्थों में उपनिषद ने प्रयोग किया है हम ठीक अर्थों में प्रयोग नहीं करते अगर कोई आदमी अपने शरीर को मार डाले तो हम कहते हैं आत्महत्या हत्या की उसने आत्महंता है वो सुसाइड किया ठीक नहीं है ये बात क्योंकि शरीर को मार डालना आत्मा को मार डालना नहीं शरीर की हत्या आत्मा आत्महत्या नहीं स्वयं नहीं की है फिर भी स्वयं की नहीं है वस्त्र का आवरण का ही बदलाहट है शरीर घात है आत्मा हत्या नहीं उपनिषद तो उसे आत्मा हंता कहता है जो अज्ञान से आच्छादित अपने को बिना जाने ही जी लेता है वो सुसाइडल है वो आदमी अपनी आत्मा की हत्या कर रहा है अपने को बिना जाने जीना आत्महत्या है अपने को बिना जाने जीना और हम सब अपने को बिना जाने जीते हैं हम जीते हैं जरूर लेकिन ये बिल्कुल पता नहीं होता हम कौन है कहां से हैं क्यों है किस लिए हैं किस और हैं कहां जाते हैं क्या प्रयोजन है क्या अर्थ है इस होने का नहीं हमें कुछ भी पता नहीं हमें अपना कोई भी पता नहीं हमें और बहुत सी बातें शायद पता है एक बात तो सुनिश्चित पता नहीं है वह अपना हमें कोई पता नहीं हमें उपनिषद कहेगा हम आत्महंता लोग हैं असुर हम अपने को जब तक जानते नहीं तब तक हम जाने अनजाने अपने को ही काटते हैं अज्ञान दूसरे को तो बाद में पीड़ा देता है पहले तो अपने को ही पीड़ा देता है ध्यान रहे अज्ञानी दूसरे पर हमला तो बाद में करता है पहले तो अपने पर ही हमला करता है असल में दूसरे पर हमला करना संभव नहीं है जब तक हमने अपने पर हमला न कर लिया हो और दूसरे को दुख देना असंभव है जब तक हमने अपने को दुख न दे लिया हो और जिसने अपने प्यारों में कांटे न बो दिए हो वो दूसरे के मार्गों पर कांटे बोने कभी नहीं जाता है और जिसने अपने लिए आंसुओं की व्यवस्था न की हो वो कभी दूसरों के दुखों का इंजाम नहीं करता है असल में सबसे पहले हम अपने लिए पीड़ा बोते हैं और जब पीड़ा इतनी घनीभूत होकर हम पर प्रकट होने लगती है तब हम उसे बांटना शुरू करते हैं सिर्फ दुखी लोग दूसरों को दुख देते ठीक भी है जो हमारे पास होता है वही हम दे सकते हैं लेकिन वो नंबर दो की घटना है नंबर एक की घटना तो अपने को ही पीड़ा देना है क्या सब हम सारे लोग अपने को पीड़ा नहीं देते देंगे ही चाहे हम कोशिश करते हो आनंद देने की लेकिन सफल हो पाते हैं सिर्फ पीड़ा देने में नरक का रास्ता बहुत शुभकामनाओं से भरा है और अपने ही नरक का रास्ता अपने हो लिए किए गए शुभकामनाओं के प्रयासों से निर्मित हो जाता है असली सवाल नहीं है कि मेरी आकांक्षा क्या है अपने को हम सभी आनंद देना चाहते हैं लेकिन स्वयं को जाने बिना अपने को कोई आनंद दे नहीं सकता क्योंकि जिसे यही पता नहीं है कि मैं कौन हूं उसे ये कैसे पता होगा कि मेरा आनंद क्या है मेरा आनंद क्या हो सकता है ये तो मुझे तभी पता हो जब मेरा स्वभाव मेरा स्वरूप मेरी निजता मुझे पता हो जाए जब तक मेरी गहरी जड़ों का मुझे कोई पता ना हो जाए कि वे क्या हैं, तब तक मैं कैसे तय करूं कि कौन से फूलों के लिए मैं हूं जो मुझ में लगेंगे मेरा बीज जब तक पूरा निर्मित मेरे लिए ना हो जाए कि क्या है तब तक मैं किन फूलों की आकांक्षा करूं? मैं कौन सा फूल बनना चाहूं? अगर मुझे मेरे बीज का ही पता नहीं है तो मैं जो भी बनना चाहूंगा उससे दुख आएगा क्योंकि वो मैं बन नहीं पाऊंगा और नहीं बन पाऊंगा तो पीड़ा पाऊंगा संताप ग्रस्त हो जाऊंगा चिंता से भरूंगा तनाव से भरूंगा सारी जिंदगी एक दौड़ तो हो जाएगी पहुंचना नहीं होगा यात्रा तो बहुत होगी मंजिल कहीं नहीं होगी क्योंकि मंजिल मेरे स्वभाव में छिपी है मेरी निजता में छिपी पहले मुझे पता हो जाना चाहिए मैं कोई कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मैं हूं उसके लिए मैं कोई खोज ही नहीं कर रहा और जो मैं नहीं हूं उसके लिए मैं खोज कर रहा हूं वो नहीं मिलेगा तो मैं दुख पाऊंगा मिल जाएगा तो भी मैं दुख पाऊंगा ये और मजे की बात इस जिंदगी में वे लोग तो दुखी होते ही हैं जो असफल हो जाते लेकिन उन लोगों के दुख का भी कोई अंत नहीं है जो सफल हो जाते ना, ना असफल आदमी दुखी हो जाए समझ में आता है लेकिन सफल आदमी भी दुख को ही उपलब्ध होता है पूछे सफल लोगों से पूछे तब तो जिंदगी बड़ी विडंबना मालूम पड़ती है या असफल तो दुखी होते ही हैं उनका दुखी हो जाना तर्कयुक्त मालूम होता है न्यायसंगत दिखाई पड़ता है लेकिन जो सफल होते हैं वे भी दुखी होते हैं तब तो यह जगत बहुत ही पागलपन मालूम होता है अगर यहां सफल को भी दुखी हो जाना है और असफल को भी दुखी हो जाना है तो फिर तो सुख का कोई उपाय नहीं पूछे सफल लोगों से और पहले सफल लोगों से भी पूछ ले क्योंकि असफल लोगों का दुखी हो जाने में कोई विशेषता नहीं है सफल लोगों से पूछें सिकंदर से पूछे स्टैलेंज से पूछें अरबपतियों से कारनेगी से या फ्रोड पूछे उन लोगों से जिनने जो चाहा था वो उन्होंने पा लिया फिर पूछें कि सुख मिला तो बड़ी हैरानी की बात मालूम पड़ती वो कहते सफल तो हो गए लेकिन सफल हुए सिर्फ दुख पाने में असफल जो होते हैं वो भी कहते हैं असफल हुए दुख पाने में दुख हाथ आया सफल जो होते हैं वो कहते हैं सफल हुए दुख पाने में दुख हाथ आया जो दौड़ के मंजिल पर पहुंचते हैं वे भी दुख में पहुंच जाते हैं जो कहीं नहीं पहुंचते भटकते हैं विल्डरनेस में अरम में वे भी दुख में भटकते हैं तो फिर मंजिल में और मार्ग में फर्क क्या है फिर भटकाओं में पहुंचने में अंतर क्या है कोई अंतर नहीं मालूम पड़ता नहीं मालूम बढ़ेगा क्योंकि जिसने नहीं जाना कि मैं कौन हूं उसकी सफलता भी दुख लाएगी वो जिस दिन सफल हो जाएगा उस दिन पाएगा कि जो मकान उसने बनाया वो खुद के रहने के योग ही नहीं वो उसके स्वभाव के अनुकूल नहीं मकान तो बन गया धन तो इकट्ठा हो गया यश कीर्ति तो अर्जित हो गई लेकिन प्राणों का कोई हिस्सा उससे बढ़ता नहीं पूरा नहीं होता ये तो पहले जान लेना था कि मेरी प्यास क्या है अभीपसा क्या है मैं चाहता क्या हूं कितनी चाहें हैं हमारी बिना इस बात को जाने कि सच में मेरी चाह क्या है फ्रायड ने मरने के कुछ दिन पहले अपने एक मित्र को एक पत्र में लिखा है कि इतनी जिंदगी भर लाखों लोगों के दुख को सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आदमी सदा ही दुखी रहेगा क्योंकि आदमी को यही पता नहीं है कि क्या चाहता है फ्रैड जैसा आदमी जब कहता है तो सोचने जैसी बात है त लाखों दुखी लोगों के पीड़ाओं चिंताओं मानसिक क्लेशों के अध्ययन के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचाऊं कि किसी आदमी को यही पता नहीं कि वो चाहता क्या है वो पता होगा भी नहीं आदमी को उसके पहले यही पता नहीं है कि वो कौन है मैं कपड़े बनवाने निकल जाऊं मुझे यही पता नहीं कि मैं कौन हूं कपड़े बन जाएंगे और मैंने कभी मेरे शरीर का मुझे पता नहीं मेरे शरीर के नाप का मुझे कोई पता नहीं मेरे शरीर की जरूरत का मुझे कोई पता नहीं मेरे शरीर का मुझे, कोई पता, मुझे कोई पता नहीं मुझे मेरा कोई पता नहीं कपड़े बनाने निकल जाता हूं एक दिन कपड़े बन जाते हैं और मैं पाता हूं कि वो मुझ पर नहीं आते वो अनफि वो कहीं कुछ तालमेल टूटा हुआ मालूम पड़ता है कपड़े बनवाने जरूर निकल जाइए लेकिन पहले उसकी तो जांच पर लें कि वो कौन है जिसके लिए कपड़े जिसके लिए मकान जिसके लिए सुख खोजना है और बड़े मजे की बात है कि जो व्यक्ति इसको जान लेता है कि मैं कौन हूं उसकी सारे जीवन की यात्रा सारे जीवन की व्यवस्था रूपांतरित हो जाती है हम जिन चीजों को खोजने जाते हैं उनको वो खोजने जाता ही नहीं हम जिन चीजों को पाने के लिए श्रम करते हैं उनको पाने के लिए वो श्रम के अगर कोई हंसी के मूल्य पर भी देने को राजी हो तो हंसने को भी राजी नहीं होगा अगर कोई मुफ्त में भी देने को राजी हो तो वो रास्ते से हट जाएगा कि कहीं इसमें कोई मेरे ऊपर डाल ही ना दे वो कुछ और ही खोजने निकल जाता है वो कुछ और ही पाने निकल जाता है और बड़े मजे की बात है कि स्वयं को जानने वाले लोग कभी असफल नहीं होते आज तक नहीं हुए और स्वयं को न जानने वाले लोग कितने ही सफल हो जाएं, फिर भी सफल नहीं होते मालूम पड़ते आज तक नहीं हुए स्वयं को जानने वाला सफल हो ही जाता है क्योंकि स्वयं को जानते ही वो उस रहस्य और राज और उस द्वार को खोल लेता है जहां आनंद है वो स्वयं में ही कहीं छिपा है इसलिए उपनिष्ठित कहते हैं दो तरह के लोग हैं आत्मज्ञानी वे जो स्वयं को जान लेते हैं और आत्माज्ञानी वे जो स्वयं को नहीं जानते और नहीं जानने में ही दौड़े चले जाते नहीं जानने में ही कुछ ना कुछ किए चले जाते नहीं जानने में ही कुछ ना कुछ पाए चले जाते नहीं जानने में ही कुछ ना कुछ निर्माण किए चले जाते नहीं जानने से कोई अंतर नहीं पाता उनकी दौड़ और तेज होती चली जाती अक्सर तो जिंदगी में ऐसे ही लगता है कि जो मुझे पाना था वो मुझे मिल नहीं रहा क्योंकि मैं थोड़ा तेजी से नहीं दौड़ रहा हूं और थोड़ा तेजी से दौड़ू तो मिल जाएगा और थोड़ा तेजी से दौड़ूं तो मिल जाएगा शायद दांव पूरा नहीं लगाया इसलिए नहीं मिल रहा दांव पूरा लगा दूं तो मिल जाएगा कभी ये सोचते नहीं कि जो हम खोजने निकले हैं उसकी कोई इनर हारमोनी उसका कोई अंतर संगीत हमारे निजता से है अगर नहीं तो मिल जाए तो भी बेकार न मिले तब तो बेकार है और जो समय जाएगा मिलने या न मिलने में वो व्यर्थ गया उतनी हमने हत्या की अपनी हम आत्महता हुए हम असुर हुए असुर का अर्थ है अंधकार में जीने वाले असुर का अर्थ है अंधेरे में जीने वाले असुर का अर्थ है जहां सूर्य का कोई प्रकाश नहीं पहुंचता ऐसे लोक में जीने वाले जहाँ रोशनी नहीं है अंधकार जीवी अंधकार में ही टटोलते और सरकते अंधेरे की कीड़े मकोड़ों की तरह और जिन्होंने स्वयं को नहीं जाना वह अंधकार में होंगे क्योंकि स्वयं को जानना ही सूर्य बन जाता है वो तो स्वयं का उद्घाटन स्वयं की पहचान ही वो सूरज बनती है जिससे रोशनी फैल जाती चारों तरफ फिर जहां भी कदम पड़ते हैं वहीं रोशनी होती है फिर जहां भी आंख पड़ती है वहीं रोशनी होती फिर जहां भी हाथ जाते हैं वहीं रोशनी होती फिर उस आदमी के भीतर से धारा बहने लगती है प्रकाश की वो जहां होता है वहीं प्रकाशित होता है ऐसे व्यक्ति की यात्रा प्रकाश लोगों की यात्रा है और एक वे है जिन्हें भीतर का दिया बिल्कुल बंद और पूछा हुआ अंधेरे में डूबा हुआ और जो दौड़ते रहते टेते भागते रहते, रहते अंधे अंधों का पीछा करते रहते अंधे अंधों का नेतृत्व करते रहते जो थोड़े वाचाल अंधे होते हैं वो कम बोलने वाले अंधों को पीछे कर लेते दौड़ जारी रहती जो जरा हिम्मत व अंधे होते वो गैर हिम्मत व अंधों को पीछे इकट्ठा कर लेते वो कहते हैं, आ जाओ खली जब्राम ने लिखा है कि एक आदमी गांव गांव घूम कर कहता था कि मेरे पीछे आ मैं तुम्हें तो ईश्वर से मिला दूंगा कभी कोई पीछे उसके गया नहीं इसलिए कभी कोई उपद्रव हुआ नहीं गांव के लोगों ने कहा कि हम अभी बहुत दूसरे कामों में उलझे हैं तुम फिर आना जरा भी तो फसल खड़ी है कट जाए फिर तुम आना फिर वो आया तो उन्होंने कहा कि इस बार तो फसल ठीक हो नहीं सकी तंगी है तकलीफ है अगले वर्ष आना वो गाँव गांव घूमता रहा उसको जल्दी भी ना थी कि कोई उसके पीछे चले लेकिन एक गांव में एक पागल मिल गया उसने कहा कि मेरे पीछे आओ जिसको ईश्वर के पास जाना हो उसने अपनी कुदाली फेंक दी उसने कहा मैं आया वो बहुत घबराया पर उसने सोचा कि साल दो साल में भाग जाएगा कितना पीछा करेगा लेकिन वो आदमी पीछे ही पड़ गया वर्ष बीता वो आदमी पीछे ही रहा उसने कहा कि बोलो कहाँ ले चल तो वहीं चलूंगा दो वर्ष बीते अब वो नेता घबराने लगा वो गुरु घबराने लगा वो उससे बचने लगा लेकिन वो उसके सदा पीछे ही खड़ा रहा बोले की तुम बोलो कहाँ तुम जहां करोगे हम वहीं चलेंगे तुम जो कहोगे हम वही करेंगे छह साल बीत गए उसने उसकी गर्दन पकड़ ली उसके शिष्य ने उसने कहा कि अब बहुत दूर हुई जा रही तुम बोलो उसने कहा तू माफ कर तेरे सत्संग में मेरा तक रास्ता खो गया तू जिस दिन से पीछे लगाए हम खुद ही रास्ता भटक गया पहले रास्ता बिल्कुल साफ था सब चीजें दिखाई पड़ती थी मंजिल पास थी ईश्वर शाम में था तेरा क्या सांत किया कि मुझे तक डुबा दिया तू तू अपना रास्ता पकड़ तू मेरा पीछा छोड़ तो उस आदमी ने कहा कि दोबारा हमारे गांव से मत गुजरना उसने कहा बाबा हम माफी मांगते तेरे गांव से नहीं गुजरे लेकिन और गांव है उनमें तो हम जा सकते हैं और फिर सब गांवों में तेरे जैसे लोग कहा वो सुन लेते हैं हम अपने पार हो जाते हैं आदमी खुद तो अंधेरे में जीता ही है लेकिन खुद अंधेरे में जी रहा है इस बात को बुलाने के लिए अक्सर दूसरों से प्रकाश की बात करने लगता है इससे थोड़े सावधान होने की जरूरत है आपको पता नहीं होता वो बात भी आप दूसरे को बताने लगते हैं तब आप इतनी हानि पहुंचाते हैं जिसका हिसाब लगाना मुश्किल लेकिन ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जो इतना नियम मानता हो इतना संयम व मर्यादा रखता हो कि जो जानता है वही बताएगा जो नहीं जानता नहीं बताएगा नहीं मौका मिल जाए तो टेम्पटेशन भारी दूसरे को बताने का भारी बहुत भारी कोई मिल भर जाए जो जरा देखा कि कमजोर है इसकी गर्दन दबाई जा सकती है तो फिर आप दबा देंगे फिर उसको बता देंगे कि ये रहा रास्ता पहुंचा सीधे चले जाओ रास्ता बताने का मजा है उससे अपने को भ्रम पैदा होता है कि रास्ता पता है और बताते बताते आदमी धीरे धीरे भूल भी जाता है कि हमें खुद ही पता नहीं है बहुत कम लोग हैं जिन्हें पता है लेकिन बहुत लोग हैं जो बता रहे हैं और इस दुनिया में जो नहीं जानते और बता रहे हैं अगर चुप हो जाएं, तो बड़ा सुख फलित हो लेकिन बहुत कठिन है उनका चुप होना, उनको चुप करना कठिन है, उनको चुप करो तो वो और जोर से चिल्लाने लगेंगे क्योंकि जोर से बताने में ही वो अपने को धोखा दे पाते जोर से अपनी ही आवाज सुन के अपने ही कान में पड़ती अपनी ही आवाज भरोसा दिला देती ठीक है मुझे मालूम है उपनिषद कहते हैं दो तरह के लोग हैं आप ठीक से सोच लेना हैं कि दोनों किस तरह के लोग हैं आप किस कोटी में हैं, और ईमानदारी से निर्णय अपने बाबत लेना जरूरी है तो अगला कदम ईमानदारी का उठ सकता है आत्महंता है आत्मज्ञानी आत्मज्ञानी है तब तो कोई सवाल ही नहीं बात ही समाप्त हो गई तब तो कोई यात्रा ही नहीं आत्महंता है तो यात्रा है बात शुरू भी नहीं हुई समाप्त होना तो थो दूर है लेकिन अपने आप को आत्मज्ञानी मान लेना सरल है उपनिषद पढ़े हैं सभी ने गीता पढ़ी है बाइबल पढ़ी है कुरान महावीर बुद्ध के वचन सभी को याद इतना महंगा पड़ गया है जिसका कोई हिसाब नहीं सब कंठस्थ हो गए सबको सब, सब मालूम है किसी को कुछ भी मालूम नहीं है और सबको सब, सब मालूम होने का भ्रम कंठस्थ है मुझे लोग पत्र लिख के भेज देते हैं। कि आपने ये बात कही यह ठीक नहीं मालूम पड़ती क्योंकि फ़लाने किताब में ऐसा लिखा हुआ अगर तुम्हें पता ही है कि ठीक क्या है तो तो मेरी बात सुनने की कोई जरूरत ही नहीं और अगर पता नहीं तो मेरी बात ठीक है कि फलानी किताब में लिखा ठीक है ये सिर्फ सोच विचार के तय नहीं होगा कुछ करना पड़ेगा कल मैं यहां से गुजरा एक मित्र ने कार पे आके कहा कि यही तो योग सार में भी कहा है ना जो मैं कह रहा हूं योग सार पढ़े बैठे होंगे जो मैं कह रहा हूं उसे करने की फिक्र करो क्योंकि योगसार में जो कहा अगर किया होता तो यह मेरे पास आने की जरूरत नहीं होती तो योग सार पर आपकी बड़ी कृपा है कुछ किया नहीं मुझ पे भी वही कृपा मत करो और अब मुझसे पूछते हो यही योगसार में कहा है, कहा है कि नहीं कहा इससे क्या फर्क पड़ेगा योगसार आपने पढ़ लिया मेरी बात सुन ली करिएगा कब जो मित्र तो पूछते थे कोई बच्चे नहीं थे बच्चे ऐसे नासमझी की बात नहीं पूछते वृद्ध थे अगर न समझी की गहरी बात में पता लगानी हो तो बूढ़ों के पास क्योंकि नासमझी भी परिपक्व हो गई होती एक्सपीरियंसड इग्नोरेंस होती अनुभवी अज्ञान होता है मजबूत भारी सब शास्त्र देख लिए सब सब जो जो कहा गया जान लिया आत्मज्ञानी बन गए बन गया तो हर्जा नहीं बहुत अच्छा है शुभ है हम सब प्रसन्न होंगे कोई बने लेकिन फिर मेरे पास आने की कोई जरूरत ना रहे लेकिन आए हैं तो मैं जानता हूं कि योकसार बेकार गया है आए हैं तो मैं जानता हूं जो भी अब तक पढ़ा है बेकार गया है और जब इतनों को बेकार कर दिया है तो बहुत संभावना तो है कि मुझे भी बेकार करके रहेंगे उसी चेष्टा में लगे हैं मैं कह दू की योग सार में कहा तो ठीक मालूम ही है बात खत्म हो गई अगर मैं कभी नहीं कहा है योग साल में तो विवाद करने के लिए सुविधा मिल जाएगी विवाद तो जिंदगी भर कर लिया है। मैं किसी विवाद में उत्सुक नहीं किसी वाद में उत्सुक नहीं एक बात में छोटी सी उत्सुक हूं कि आप निर्णायक रूप से कर पाए आत्महंता है आत्मज्ञानी आत्मज्ञानी है तो आप बाहर हिसाब के हो गए आपसे मुझे कुछ लेना देना नहीं बात खत्म हो गई आत्महनता है तो कुछ किया जा सकता है वो क्या किया जा सकता है वही आपसे कह रहा हूं और ध्यान रखें मैं कह रहा हूं इसलिए वो सही नहीं हो जाएगा मेरे कहने से कोई चीज सही नहीं हो जाएगी जब तक कि आप उसे करके ना जान दे इसी तरह सही नहीं हो जाए उसे करके जान ले धर्म प्रयोग है विचार नहीं धर्म प्रक्रिया है चिंतना नहीं धर्म विज्ञान है दर्शन नहीं धर्म फिलोसॉफी नहीं है साइंस है निश्चित ही प्रयोगशाला कोई बाहरी प्रयोगशाला नहीं कि जहां आप जाएं डेस्ट ट्यूब और सामान जुटा के प्रयोग करने लगे आप ही प्रयोगशाला बनेंगे आपके भीतर ही सारा का सारा प्रयोग फलित होने वाला है आज के लिए इतनी बात फिर कल हम और सूत्रों पर बात करेंगे अब प्रयोग की बात आपसे थोड़ी सी कर लूं फिर हम प्रयोग में लगे मैं तो मान के चलता हूं कि आप आत्महनता हैं इससे बुरा लग सकता है लगे तो भी अच्छा थोड़ी चोट लगे तो भी अच्छा कई बार तो ऐसा आदमी इतने मर गए होते हैं कि चोट भी नहीं लगती उनको आत्महत्या ठीक कह रहे वो कहेंगे ठीक कह रहे स्वीकारि स्वीकार कर लेंगे अभी तक अपनों को बिना जाने जी रहे हैं आपसे मैं कहता हूं चाहता हूं कि आप खुद अपने भीतर जाने और अपने से कह पाएं कि मैं अपने को बिना जाने जी रहा हूं क्योंकि स्वयं को न जानने की पीड़ा इतनी घनी है कि वही आपको प्रयोग में ले जाएगी अन्यथा नहीं ले जाएगी और ध्यान रखें कि धर्म कुछ ऐसा प्रयोग है कि आप करेंगे तो ही जानेंगे पड़ोसी करेगा तो आप नहीं जान लेंगे इसलिए आप दोपहर के मौन में मैं देखा कि दस पांच पक्के ना समझ वो देख रहे हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं क्या देखेंगे दौड़ रहा है आदमी नाच रहा है एक आदमी चिल्ला रहा है आप क्या देख रहे हैं आप सोच रहे होंगे ये पागल है मैं आपसे कहता हूं फिर से सोचना पागल आप है वो तो कुछ कर रहा है आप पागल को देखने आए हैं आप किस लिए आ गए कोई नाचेगा इसको देखने बेकार की मेहनत की इतनी लंबी यात्रा बेकार पागली ही देखने थे तो आपके गांव में मिल जाते तो उसके लिए इतने दूर इस पहाड़ पर चढ़ के आने की कोई जरूरत न थी फिर दूसरे के भीतर क्या हो रहा है आप कभी नहीं जान पाएंगे अगर वो हंस रहा है तो आपको हंसी की आवाज सुनाई पड़ेगी लेकिन उसके भीतर कौन सा झरना बह रहा है ये आपको पता नहीं चलेगा अगर वो रो रहा है तो उसके आंसू आपको दिखाई पड़ेंगे लेकिन उसके भीतर कौन सी चीज इतनी ओवरफ्लो हो गई कौन सी चीज ऐसी बाढ़ में आ गई कि आंसू से बह रही उसका आपको कभी पता नहीं चलेगा अगर वो नाच रहा है तो ठीक तो है नाच रहा है देख लेंगे कि हाथ पैर उठा रहा है कूद रहा है लेकिन उसके भीतर कौन सी धुन बजने लगी उसके भीतर कौन से तार झंझना जन उठे वो आपको कभी पता नहीं चलेगा कितना है उसकी छाती पर कान लगा तो भी उसकी अंतर्वीणा का कोई स्वर आपको सुनाई पड़ने वाला नहीं इसलिए दूसरे को बिल्कुल भूल जाएं, दूसरे का स्मरण ही छोड़ दें तो कल के मौन के लिए आपसे कह दूं कि मौन में भी आप आंख पर पट्टी ही बांधे वही उचित है मौन में भी कोई बिना पट्टी के ना बैठे पट्टी ही बांध के बैठे कान में भी रुई डाल लें पट्टी डाल लें आप देखने की फिक्र छोड़ दें देखने से कुछ मिलने वाला नहीं रात का जो प्रयोग है ये खुली आंख का प्रयोग है और जिन्होंने आज दिन ज्यादा से ज्यादा आंख बंद रखी होगी वो इस प्रयोग में ज्यादा से ज्यादा गहरा जा सकेंगे इसलिए जिन्होंने नहीं रखी हो कल वो ख्याल रख के ज्यादा से ज्यादा आंख को बंद रखें ये रात का प्रयोग खुली आंख का है ध्यान रहे आंख के खुले होने पर पूरे समय आंख की ऊर्जा बाहर जाती इस प्रयोग को अगर पूरी शक्ति से करना है तो ज्यादा से ज्यादा आंख दिन में बंद रहेगी तो एनर्जी इकट्ठी होगी और आंख रात के इस प्रयोग में उसका उपयोग कर पाएगी अन्यथा नहीं उपयोग कर पाएगी तो आप कल पूरा ख्याल रखें अधिकतम आंख को बंद रखें कान को बंद रखें मौन रहे सुबह तो आंख बंद करके ही प्रयोग होगा दोपहर के मौन में भी आंख में पट्टी रहेगी रात चालीस मिनट पूरी आंख खुली रखनी है 40 मिनट अभी हम यहां बैठेंगे तो आप सिर्फ मुझे देखते रहेंगे 40 मिनट आंख की पलक भी नहीं छपानी 40 मिनट आंख के द्वार को बिल्कुल खुला रखना है। थोड़ी ही देर में बहुत से अनुभव आने शुरू हो जाएंगे और जिन्होंने आज दिन में प्रयोग किया बहुत से मित्रों ने बहुत ही ठीक से प्रयोग किया उनके लिए परिणाम भारी होंगे जिनको ऐसा ख्याल हो कि उनके लिए खड़े होकर आसानी होगी क्योंकि उछलेंगे कूनेंगे नाचेंगे तो वो बाहर की परिधि पर चारों तरफ खड़े हो जाएंगे इस कोने से लेकर मेरे चारों तरफ बीच में बैठे हुए लोग रह जाएंगे खड़े हुए लोग चारों तरफ हो जाएंगे जिनको भी जरा भी ख्याल हो कि उनको आसानी खड़े होकर पड़ेगी वो हट जाएं फिर बीच में ना उठे फिर बीच में आप नहीं उठ सकेंगे फिर बीच में आपको बैठ के डोलना पड़ेगा हिलना पड़ेगा इसलिए चुपचाप बात कोई नहीं करेगा बाहर के गोल घेरे में चारों तरफ मेरे खड़े हो जाएं और 40 मिनट मुझे आपको देखना पड़ेगा मैं चुप यहां बैठा रहूंगा फिर जो भी आपको हो होने देना है गहरी सांस का मन हो गहरी सांस लें नाचने का मन हो नाचे लेकिन ध्यान मेरी तरफ रहे आंख मुझ पे अटकी रहे चिल्लाने का मन हो चिल्लाए नाचें रोए हंसे जो भी करना हो लेकिन आंख मेरी तरफ रहे दो और सूचनाएं आपको दे दूं जब मुझे लगेगा कि आप ठीक स्थिति में आ गए तो मैं अपने दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठाऊंगा उस वक्त आपको पूरी शक्ति लगा देनी वो मेरा इशारा है कि आपके भीतर की कुंडली उठ रही है आप पूरी शक्ति लगा दें और जब मुझे ऐसा लगेगा कि आप इतनी शक्ति से भर गए कि आपके ऊपर परमात्मा की शक्ति उतर सकती तो मैं ऊपर से हाथ नीचे की तरफ लाऊंगा तब आप पूरी जितनी आपके पास शक्ति वो पूरी लगा देंगे और तब बहुत परिणाम होंगे हट जाए जिनको खड़े होना है वो मेरे चारों तरफ आ जाए जिनको बैठना है वो सामने है। बस जल्दी ज्यादा देर ना करें चुपचाप हट जाएं। बीच में भी किसी को फिर उठने का मौका नहीं रहेगा इसलिए भी बाहर निकल आएं। और किसी को आपको देखना नहीं है माइक तो हट जाएगा मैं चुपचाप यहां बैठूंगा आंख मुझ पे गड़ी रहे 40 मिनट अपलक बिना आंख जपे मेरी तरफ देखते रहे आंसू गिरने दें जलने लगे जलने दें कोई फिक्र न और जो आपके भीतर होने लगे उसको प्रगट होने दें उसको रोकना नहीं बातचीत ना करें बाहर आ जाओ खड़े हो जाए खड़े होने में जो आनंद होगा उसकी बात ही और है कंजूसी ना करें खड़े होने का जो मजा है उसकी बात और है क्योंकि तो आपको पूरा मौका मिलेगा खुल के अपने, अपनी शक्ति को प्रकट करने का